संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी मनुष्य को किन दोषों का मन से त्याग करना चाहिए जिन्हें बुद्धि से शिथिल करना चाहिए और कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन से जान पड़ते हैं तथा बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से युक्तिपूर्वक किन दोषों के बलाबल का विचार करें विस्म बोले राजन अपने मूल कारण अज्ञान के सहित दोषों का नाश हो जाने पर पुरुष विशुद्ध चित्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है जिस प्रकार छैनी की धार लोहे की जंजीर को काट कर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार ध्यान संस्कृत बुद्धि तमोगुण जन दोषों को नष्ट करके उनके साथ स्वयं भी शांत हो जाती है यद्यपि रजोगुण तमोगुण और काम तथा मोह से रहित शुद्ध तत्व ये तीनों ही गुण देह के मूल कारण हैं, तथापि आत्मवान पुरुष के लिए ब्रह्म प्राप्ति का साधन तो सत्व गुण ही है अतः संयमशील पुरुष को रजोगुण तमोगुण से दूर रहना चाहिए इन दोनों से छूट जाने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है मनुष्य जब रजोगुण के अधीन रहता है तो तरह तरह के अधर्म युक्त कर्म करता है उसमें दीनता आ जाती है तथा वह अर्थयुक्त भोगों का सेवन करता है तमोगुण के अधीन होने पर वह लोभ और क्रोध जनित कर्मों में फंसा फस रहता है हिंसा में उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय निद्रा तंद्रा से घिरा रहता है तथा सत्व का आश्रय लेने वाला पुरुष शुद्ध और सात्विक भावों को ही देखता है वह बड़ा निर्मल और कांतिमान होता है तथा उसमें श्रद्धा ऐसा शुद्ध चित्त पुरुष ही उस अक्षय अच्छा, अविनाशी सर्वव्यापक अभ्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है उसी की माया से आवृत हो जाने पर मनुष्यों के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है तथा वे अज्ञान और मोह के अधीन होकर क्रोध के चंगुल में जाते हैं। क्रोध से काम होता है और फिर मोह, मान, दर्प, अहंकार, का हो जाता है। तथा अहंकार से कर्म में प्रवृत्ति होने लगती है इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं तो जन्म मरण का निर्मित भी बन ही जाता है तथा जिसे जन्म लेना है उसे शुक्र और शोरित का सहयोग होने पर मल मूत्र से भरे हुए रक्त से लथ पथ गर्भ स्थान में रहने की नौबत भी आ ही जाती है अतः से और काम बंधे हुए पुरुष को यदि उनके पार पाने की इच्छा हो तो वह प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहे क्योंकि स्त्रियां भयंकर कृत्या के समान है ये अज्ञानी मनुष्यों को मोह में डाल देती है स्त्री से ही उसके रज और अपने वीर द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है किंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने अंग से उत्पन्न हुए को त्याग देते हैं उसी प्रकार, अपने के द्वारा की उत्पत्ति होती है और कर्म वीर्य द्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं अथा बुद्धिमान पुरुष को तो दोनों ही की उपेक्षा करनी चाहिए यह बात ध्यान में रखो दुख की प्राप्ति तो शरीर के ग्रहण मात्र से निश्चित है किंतु उसकी वृद्धि शरीर में अभिमान करने से होती है अभिमान के त्याग से दुख का अंत होता है और जिसका दुख दूर हो जाता है वही मुक्त है। राजन अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का उपाय बताता हूँ जो पुरुष तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है वह परम गति प्राप्त कर लेता है जितने प्राणी है उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है द्विजों में वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा, और होते है उन्हें का होता है। नेत्रहिन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर जैसे तरह तरह के दुख पाता है वैसे ही ज्ञानहीन पुरुष को भी संसार में अनेकों दुख सहने पड़ते हैं इसलिए ज्ञानी ही सबसे बढ़कर है वाणी शरीर और मन की पवित्रता क्षमा सत्य धैर्य धैर्य और स्मृति ये श्रेष्ठ गुण प्राय सभी धार्मिक मनुष्यों में देखे जाते हैं किंतु तो किय को तो शास्त्रों में ब्रह्म का ही स्वरूप माना है यह सब धर्मों में श्रेष्ठ है इसके द्वारा पुरुष परम गति प्राप्त कर सकते हैं जो पुरुष इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है मध्यम ब्रह्मचारी को स्वर्ग मिलता है कनिष्ठ विद्वान का जन्म पाता है। बड़ा है। बड़ा कठिन व्रत इसका उपाय सुनो। को चाहिए कि जब रजोगुण की बढ़ने लगे, तो उसे रोक दे। स्त्रियों की बातें न सुने तथा उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में न देखे क्योंकि यदि किसी प्रकार उन पर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बल चित्त मनुष्य को काम का विकार हो जाता है ब्रह्मचारी को यदि काम विकार हो जाए तो उसे व्रत करना चाहिए और यदि स्वप्न में हो तो जल में गोता लगाकर तीन बार मंत्र जपना चाहिए। विवेकी पुरुष को इस प्रकार और विवेक के युक्त चित्त से अपने अंतकरण में स्थित काम विकार को नष्ट कर देना चाहिए इधर में एक मनोवहा नाम की नाली है वह संकल्प के द्वारा सारे शरीर में शरीर से वीर खींचकर बाहर निकाल देती है जिस प्रकार दूध में मिले हुए घी को मथानी से मच अलग किया जाता है जैसे ही शरीर में व्याप्त वीर संकल्प की मथानी से अलग हो जाता है स्वप्न में वस्तुतः स्त्री संसर्ग का अभाव होने पर भी केवल संकल्प से ही मनोबह नाड़ी वीर को बाहर निकाल देती है जो पुरुष यह जानते हैं कि वीर की गति ही वर्ण संकर्ता करने वाली है वे विरक्त और निर्दोष हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः देह देह की प्राप्ति नहीं होती, वे केवल देह निर्वाह के मोक्ष मार्ग मार्ग प्राप्त करते हैं तथा जिन्हें ऐसा बोध हुआ है की विश्व रूप में मन ही स्थित है उन महात्माओं का प्रणोपासना पद परिशुद्ध मन प्रकाशपूर्ण और निर्मल हो जाता है अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म करने चाहिए इससे वह रजोगुण तमोगुण से छूटकर कर गति प्राप्त कर सकता है